पत्रावली दो सौ कुमारी मेरी हेल को लिखित 228 सौ अट्ठाईस पश्चिम उनतीसवां रास्ता न्यूयॉर्क 10 फरवरी अठारह सौ छानवे मेरा पत्र तुम्हें अभी तक नहीं मिला यह जानकर आश्चर्य हुआ मैंने तुम्हारा पत्र पाते ही जवाब दे दिया और इसके अलावा न्यूयॉर्क में दिए गए तीन भाषणों की कई पुस्तिकाएं भी भेजी थीं रविवासी भाषणों को अब शीघ्र लिपि में लिख छपाया जाता है तीन भाषणों को मिलाकर दो पर्चे हुए हैं जिनकी बहुत सी प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी थी मैं न्यूयॉर्क में दो सप्ताह और रहूंगा। इसके बाद रिटायर्ड जाऊंगा। फिर एक या दो सप्ताह के लिए बोस्टन लौटूंगा। लगातार काम करने के कारण मेरा स्वास्थ्य इस वर्ष बहुत टूट गया है मैं बहुत घबरा रहा हूँ इस जाड़े में एक भी रात मैं ठिकाने से नहीं सो पाया हूँ मुझे लगता है मैं काम तो खूब कर रहा हूँ फिर भी इंग्लैंड में बहुत अधिक काम मेरी प्रतीक्षा कर रहा है मुझे यह झेलना ही पड़ेगा और तब मैं आशा करता हूँ कि भारत पहुँच विश्राम लूँगा जीवन भर मैंने संसार की भलाई के लिए शक्ति के अनुसार चेष्टा की है फल भगवान के हाथ में है अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ आशा है मुझे विश्राम मिलेगा और भारत के लोग मुझे छुट्टी देंगे मैं कितना चाहता हूँ मैं कितना चाहता हूं कि कई वर्षों तक गूँगा हो जाऊं और एक शब्द भी न बोलूं मैं संसार के इन झमेलों और संघर्ष के लिए नहीं बना था वास्तव में मैं स्वप्न विलासी और आराम तलब हूं मैं जन्मजात आदर्शवादी हूं फिर सपनों की दुनिया में रह सकता हूं वास्तविकता का स्पर्श मात्र मेरी दृष्टि धुंधली कर देता है और मुझे दुखी बना देता है तेरी इच्छा पूर्ण हो मैं तुम चारों बहनों का चिर कृतज्ञ हूँ इस देश में मेरा जो कुछ भी है सब तुम लोगों का है भगवान तुम्हारा सर्वदा मंगल करे और सुखी रखे मैं जहां भी रहूँगा तुम्हारी याद प्यार तथा हार्दिक कृतज्ञता के साथ आती रहेगी सारा जीवन ही सपनों की माला है मेरी आकांक्षा जागते हुए स्वप्न देखते रहने की है बस मेरा प्यार बहन जोसिफिन को भी तुम्हारा कृष्णनेही भाई विवेकानंद दो सौ चौवन थ्री ई स्टडी को लिखे दो सौ अट्ठाईस पश्चिम उनतीसवां रास्ता न्यूयॉर्क तेरह फरवरी अठारह सौ छियानवे स्नेहा स्नेहा आशीर्वाद भाजन उस सन्यासी के संबंध में जो भारत से आ रहा है मुझे विश्वास है कि अनुवाद के काम में तथा दूसरे कामों में भी वह तुम्हारी सहायता करेगा बाद में जब मैं आऊँगा तब कदाचित मैं उसे अमेरिका भेज दूँगा आज एक और सन्यासी हो गया है इस बार वह ऐसा व्यक्ति है जो कि सच्चा अमेरिकन है और इस देश में प्रतिष्ठित धन प्रचारक है उसका पहला नाम था डॉक्टर स्ट्रीट अब वह योगानंद है क्योंकि उसकी सब रुचि योग की ओर है मैं ब्रह्मवादी पत्रिका को नियम पूर्वक विवरण लिखकर भेजता रहा हूँ वे शीघ्र ही प्रकाशित होगा किसी वस्तु को भारत पहुंचने में बहुत विलंब होता है अमेरिका में काम की वृद्धि सुंदर रूप से हो रही है क्योंकि यहां आरंभ से ही कुछ धोखाधड़ी नहीं थी इसलिए अमेरिकन समाज के सर्वोच्च वर्ग को वेदांत अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है सारा वार्न फ्रेंच अभिनेत्री यहां स्थिल नाटक में अभिनय कर रही थी कर रही है यह एक प्रकार का फ्रेंच रूप में बुद्धदेव का जीवन चरित्र है जिसमें इस स्थिल नामक वेश्या वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्धदेव को पाप में पवित्र करना चाहती है जिस समय वह उनकी गोद में बैठी है उस समय बुद्धदेव ने उसे संसार की असारता का उपदेश दिया है अस्तु अंत भला तो सब भला अंत में वह वेश्या असफल होती है श्रीमती बॉन हॉर्डवेश का अभिनय करती हैं मैं इस बुद्ध नाटक को देखने गया था और श्रीमती जी ने मुझे श्रोतागणों में देख मुझसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की एक प्रतिष्ठित और परिचित परिवार ने मिलने की व्यवस्था की इसके अतिरिक्त तो वहां श्रीमती एम मोरेल, एक नामी गायिका और विद्युत विज्ञान में अति निपुण श्री टेस्ला भी थे श्रीमती जी एक विदुषी महिला है और उन्होंने अध्यात्म विद्या का अच्छा अध्ययन किया है श्रीमती मौर्य की भी इस विद्या में रुचि बढ़ रही है और श्रीयुक्त टेस्ला वैदांतिक प्राण आकाश और कल्प के सिद्धांतों सुनकर बिल्कुल मुक्त हो गए उनके कथन कथनानुसार आधुनिक विज्ञान केवल इन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण कर सकता है अब आकाश और प्राण दोनों जगदव्यापी महत्व समष्टिमन ब्रह्मा या ईश्वर से उत्पन्न हुई है श्री टेस्ला समझते हैं कि गणित शास्त्र की सहायता से वे यह प्रमाणित कर सकते हैं कि जड़ और शक्ति दोनों ही स्थितिकर्जा पोटेंशियल एनर्जी में रूपांतरित हो सकते हैं गणित शास्त्र के इस नवीन प्रमाण को समझने के लिए मैं आगामी सप्ताह में उनसे मिलने जाने वाला हूँ ऐसा होने से वैदिक बै, वैदांतिक ब्रह्मांड विज्ञान अत्यंत दृढ़ न्यू पर स्थित हो सकेगा मैं आजकल वैदांतिक ब्रह्मांड विज्ञान और प्रलय विज्ञान एस्टाटोलॉजी में बहुत कुछ काम कर रहा हूँ आधुनिक विज्ञान के साथ उनका पूर्ण सामंजस्य मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं और एक की व्याख्या के बाद दूसरे की भी हो जाएगी मैं बाद में प्रश्नोत्तर के रूप में एक पुस्तक लिखने का विचार करता हूं उसका पहला अध्याय ब्रह्मांड विज्ञान पर होगा जिसमें वैदांतिक सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान का सामंजस्य दिखाया जाएगा प्रलय विज्ञान की व्याख्या केवल अद्वैत के दृष्टिकोण से होगी अर्थात द्वैतवादी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूर्य लोक में जाती है वहाँ से चंद्र लोक में और वहाँ से विद्युत लोक में वहाँ से किसी पुरुष के साथ वह ब्रह्म लोक जाती है अद्वैती कहता है कि यहाँ से वह निर्वाण प्राप्त करती है अद्वैतवाद के अनुसार जीव न कहीं जाता है न आता है और ये सब लोग या जगत के स्तर आकाश और प्राण के रूपांतरित परिमाण मात्र है अर्थात सबसे नीचा और सबसे घना सूर्य लोक है जो दृश्य जगत ही है और जिसमें प्राण भौतिक शक्ति के रूप में और आकाश इंद्रिय ग्राह्य भौतिक पदार्थ के रूप में प्रकट होता है इसके बाद चंद्र लोक है जो सूर्य सूर्य लोक की को चारों ओर से घेरे हैं यह चंद्रमा नहीं है परंतु देवताओं का निवास स्थान है अर्थात प्राण यहाँ मानसिक शक्तियों के रूप में और आकाश तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत के रूप में प्रकट होता है इसके परे विद्युत लोक है अर्थात वह अवस्था जहाँ प्राण आकाश से प्रायः अभिन्न है और यह बताना कठिन हो जाता है कि विद्युत जड़ है या शक्ति इसके बाद ब्रह्म लोक है जहाँ न प्राण है न आकाश परंतु दोनों ही चित्त शक्ति अर्थात आदि शक्ति में विलीन है और यहाँ प्राण और आकाश के न रहने से जीव को संपूर्ण विश्व समष्टि महत्व या समष्टि मन के रूप में प्रतीत होता है यह भी पुरुष या सगुण विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है न कि निर्गुण अद्विती परमात्मा की क्योंकि उसमें भेद सूक्ष्म रूप से विद्यमान है इसके पश्चात जीव को पूर्ण एकत्व की अनुभूति होती है जो कि अंतिम लक्ष्य है अद्वैत के अनुसार जीव के सम्मुख इन सब अनुभूतियों का प्रकाश एक के बाद एक क्रमशः होता है परंतु जीव स्वयं न कहीं आता है न जाता और इसी प्रकार इस वर्तमान जगत की भी अभिव्यक्ति हुई है इसी क्रम से सृष्टि और टुणय होते हैं केवल एक का अर्थ है पीछे जाना और दूसरे का बाहर निकलना जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विश्व को देखता है इसलिए उस विश्व की उत्पत्ति उसके बंधन के साथ ही होती है और उसकी मुक्ति से वह विश्व विनष्ट हो जाता है तथापि वह औरों के लिए जो बंधन में है अवशिष्ट रहता है नाम और रूप से ही विश्व बना है समुद्र की तरंग उस हद तक ही तरंग कहला सकती है जब तक कि नाम और रूप से वह सीमित है यदि तरंग लुप्त हो जाए तो वह समुद्र ही है परंतु उनके वे नाम और रूप तत्काल ही सदा के लिए नष्ट हो गए इसलिए उस तरंग के नाम और रूप जल के बिना नहीं हो सकते जैसे नाम और रूप ने तरंग का निर्माण किया परंतु फिर भी वे स्वयं तरंग नहीं हैं जैसे ही तरंग पानी बन जाती है वैसे ही नाम और रूप का लोप हो जाता है परंतु दूसरे नाम और रूप जिनका दूसरी तरंगों से संबंध है वर्तमान रहते हैं यह नाम और रूप माया कहलाता है और पानी ब्रह्म है सब काल में तरंग पानी ही है परंतु फिर भी तरंग के आकार में उसका नाम और रूप है पुनः ये नाम और रूप एक क्षण के लिए भी पानी से पृथक होकर नहीं रह सकते यद्यपि तरंग जल रूप में अनंत काल तक नाम और रूप से पृथक होकर रह सकती है परंतु नाम और रूप पृथक नहीं किए जा सकते इसीलिए उनका अस्तित्व तो ना नहीं माना जा सकता फिर भी वे शून्य नहीं है यही है माया मैं इसका सावधानी से विवेचन करना चाहता हूँ परंतु तुरंत ही तुम देख सकते हो कि मैं सही रास्ते पर हूँ ऊंचे एवं नीचे के केंद्रों के परस्पर संबंध को जानने के लिए शारीरिक विज्ञान का अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है और इससे मन चित्त और बुद्धि आदि संबंधी मनोविज्ञान पूरा किया जाएगा परंतु अब मेरे मन पर स्पष्ट प्रकाश पड़ रहा है धुंधलापन दूर हो गया है मैं उन्हें देना चाहता हूँ रूखा और कठोर तर्क जो प्रेम के अति मधुर रस से कोमल किया गया हो उत्कट कर्म से सुगंधित मसालेदार बना हो और योग की रसोई में पका हो जिससे उसे एक शिशु भी सहज रूप से पचा सके तुम्हारा विवेकानंद